सोमांसी सत्पतिजोतृत्र भद्रो असी क्रतु ोमी सत्पति असी उत वृत्रहां भद्रसी क्रतु असी उपासक ईश्वर को संबोधित कर रहा है ईश्वर के गुणों का स्मरण करता हुआ ईश्वर की स्तुति कर रहा है वो पहले कहा गया है कि हे ईश्वर आप सोम हैं सोम का अर्थ क्या होता है? है वाला पदार्थ और यहां इन्होंने क्या किया अर्थ सबका सार निकालने हारे सोम कहते हैं सार को और सोम निकालने वाला भी क्या हो जाएगा सोम ही कहलाएगा तो ईश्वर को कहा गया है कि आप सबके सार निकालने वाले हो तो ईश्वर कैसे निकालते हैं सार मट्ठा निकालने वाली मशीन होगी ना ईश्वर के पास वो होता है ना पहले निकालते थे उससे क्या बोलते हैं है मथनी ईश्वर तो के पास कोई मथनी होगी जिससे निकालता होगा उसके बिना तो सार निकलेगा नहीं तो मथनी क्या हो सकती है और मथा किसको जाती जाता है ईश्वर के द्वारा क्या संभव है ऐसा जिसको ईश्वर मतता हो और मत करके कुछ निकल जाता हो उससे कहा लागू हो सकती है ये बात सार निकालने का अभिप्राय है जो सामान्य विशेष वस्तुएं होती है उनमें से जो भी विशेषता है सुख के जो साधन हो सकते हैं हमारे लिए उनको तैयार कर देना कुछ ऐसी वस्तुएँ होंगी जो सीधे हमारे सुख के लिए नहीं होंगी लेकिन सुख की संभावना उनमें है और किसी के साथ संजोग करने पर तो ऐसा कर देने पर क्या होगा वो प्रकट हो जाएगी ना दूध के अंदर जैसे मक्खन होता है तो मक्खन होता है तभी तो निकलेगा ना उसके अंदर नहीं होगा तो कैसे निकलेगा तो होता है उसके अंदर तो अब वो मक्खन प्रकट हुआ एक तरह से जो चीज़ रहती है पहले वो प्रकट हुआ करती है हमारे सामने पहले क्या होती है अप्रकट परुक्ष रहती है ऐसे ही हमारे जो सुख के साधन हैं जिनसे हमको सुख उपलब्ध हो सकता है वो पहले हमारे सुख देने की स्थिति में नहीं रहते अब उनको हमारे सुख देने की स्थिति में ला देता है यही उसका सार हो जाएगा तो ये यह क्रिया कहाँ पर होती है कहाँ से शुरू होती है कहाँ से हाँ यहाँ से मंथन होगा सृष्टि के जो मूल पदार्थ हैं प्रकृति प्रकृति जो अपनी अवस्था में है ना वो जीवात्मा के सुख के लिए कोई वो नहीं बनती है उपयोगी है हाँ उससे जीवात्मा को कोई सुख नहीं मिल सकता है और वो चीज है पड़ी हुई तो अब उसमें से क्या करता है उसको ऐसी आकृति देता है ऐसा संबंध बनाता है आपस में ऐसी इस प्रकार से जोड़ता है अब वही पदार्थ हमारे लिए फिर महतत्व के रूप में अहंकार के रूप में मन इंद्रिय के रूप में और इन भूतों के रूप में फिर सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि के रूप में फिर वो बन जाते हैं तो ये सारे के सारे प्रकृति में ही होते हैं ना पहले छिपे हुए थे ये सब बाद में उस प्रकृति से इन सब को निकाल दिया उसने तो इस कारण से अब क्या हुआ प्रकृति के जो सुखद तत्व थे हमारे लिए प्रकृति से संसार हमारे लिए दुख भोगने को नहीं बनाया उसने नहीं कोई जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कभी दुख देने के लिए कोई चीज का निर्माण नहीं करता मूल उद्देश्य उसका सुख पहुंचाना होता है लेकिन सुख लेने वाला यदि दुष्ट होता है वो सुख लेता ही नहीं या लेना ही नहीं चाहता है या सुख को नहीं उत्पन्न होने देना चाहता है आगे तो उसको फिर रोकना पड़ता है उसके लिए फिर दुखदायी स्थितियां भी बन जाती हैं। कोई भी जो कुम्हार होगा बर्तन बनाने वाला या कोई इंजीनियर होगा तो अपनी रचना ऐसी करेगा कि वो खराब हो जाए दुष्ट लोग तो करेंगे ऐसा लेकिन जो श्रेष्ठ होगा वो कभी भी नहीं करेगा ऐसा वो भी अपना जो सुख उनका छीन रहा होता है ना शत्रुओं से उनकी रक्षा के लिए वो बनाते हैं वो कि उनसे छीन लें, हमसे नहीं छीन पाएंगे या फिर मैं छीन लूंगा दूसरे का सुख कारण तो वहां भी सुख ही रहता है लेकिन वो उल्टा कर देता है कार्य वहां तो वो वाला उदाहरण नहीं लेना है उदाहरण लेना है जो कोई अपनी रचना बना रहा है कर रहा है परमाणु बम बनाने वाला भी ना वो नहीं जानता था कि इतना इससे हो जाएगा उसकी इतनी निंदा होगी या जो कुछ हो किसी को पता चल जाए मेरे काम से मेरी निंदा होने वाली है तो करेगा क्या उसको नहीं कर सकता है ना हाँ बाद में जो भी इसीलिए हुआ ना वो नहीं चाहता था कि मेरी बदनामी हो या मेरे कारण इतना दुख हो वो नहीं चाहेगा तो कोई भी जो निर्माता होगा कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि इससे हानि होगी हानि को लेकर के हम भी कोई काम नहीं करते लेकिन मूर्खता के हक के कारण हो जाता है वो चाहते नहीं है बुद्धिपूर्वक कि हमारा बिगाड़ हो जाए अपना तो नहीं चाहेंगे कम से कम दूसरे का दुष्ट आदमी तो चाहेगा वो जैसे श्लोक में आया है ये निग्नती वो अलग चीज हो जाती है रचना जो होगी कभी भी दुष्ट नहीं होती है कर्ता कि वो जितनी सामर्थ्य होती है उतना वो बनाता ही है तो इस कारण से ईश्वर ने भी प्रकृति के अंदर जितने हो सकते थे हमारे लिए सुख के साधन या स्थितियां सभी को कर दिया प्रकट ये दिव्य प्रकृति में क्षमता नहीं है इतनी ये हमारे लिए वो ऐसी रह जाए सुखद ही बनी रह जाए ये उसमें क्षमता ही नहीं तो तो तो तो तो है।, की की है तो वो ईश्वर क्या करे अब हाँ नहीं उनके लिए भी सुखद है उनसे पूछो उनसे पूछो कि आज मर जाओगे मरना चाहेंगे क्या हो? क्यों नहीं चाहेंगे बस कैसे जाएं? नहीं जो दुखी होता है अत्यंत दुखी होता है उससे पूछो जीते रहना चाहोगे क्या वो क्या कहेगा कहेगा मर जाए इससे अच्छा अत्यंत दुखी व्यक्ति है आत्महत्या कब करता है व्यक्ति जिसको दिख जाता है कि चारों ओर से अब सुख की कहीं संभावना नहीं बची केवल उसी स्थिति में आत्महत्या करता है व्यक्ति थोड़ी सी भी संभावना अगर उसको दिख रही है न कि ये हट सकता है तो अब वो बचना जीना चाहेगा जितने भी कीट पतंग हैं भी आराम से रहते हैं ये भी बहुत अधिक गिलहरी को देखो कैसे खेलती है वो और पक्षी भी देखो कैसे खेलते हैं ये लोग भी होते हैं तो सुख तो इनको भी होता है दुख नहीं होता है अपेक्षा से है हमारा जो सुख है इस सुख की तुलना में यदि करें उसके सुख को तो भयंकर दुख है उनको लेकिन उनको उस दुख की अनुभूति नहीं होगी जितना दुख है ना हमारे ये हमको लगेगा वो हमारा चित्त अपना सुख और उनके सुख की जब तुलना करेगा ना तो यहाँ वो प्रकट होगा इतना दुख उनको है लेकिन उनके चित्त में नहीं है ये स्थिति वो तुलना नहीं कर सकते अगर वो करने लग जाए तो मर जाएंगे अभी देखो कबूतर है ऊपर पड़े हुए हैं बारिश में रात भर रहे ना वहीं पर लेकिन वो ये थोड़े सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा ऐसा नहीं सोच सकते कि आठ दिन तक अगर ऐसा चला तो क्या होगा वो मर जाएंगे आज ही अगर सोचेंगे तो इसलिए वो तो जितना हो सकता है वो सहन करते जाते हैं अपना इतनी दुख की अनुभूतियाँ नहीं होती उनको वो तत्काल जो दुख होता है ना बिल्कुल साक्षात उतना ही होता है मानसिक तो होता ही नहीं उनको इतनी संभावना ही करने लग जाएंगे तो तो मर ही जाएंगे वो जितना मनुष्य करता है ना संभावना आगे की सोच लेता है तो इसको उतना अधिक सुख दुख की पकड़ जाती है ये लोग इतना नहीं सोचते हैं इतना सोचेंगे तो, तो मर ही जाएंगे इसलिए उनको भी सुख होता रहता है दुख तो है लेकिन फिर भी सुख होता है उनको तो कम से कम इतनी कृपा तो की नहीं ईश्वर की बिल्कुल सुख नहीं देता एक वो स्थिति है लेकिन कितनी कैसी भी योनि दे करके उसको बनाया ना सुखद अब ये लोग पक्षी देखो उड़ करके कहीं भी चले जाते हैं वो सुख नहीं है क्या अरे यही वो सरकते रहते सांप की तरह वो तो क्या होता उनका मर जाते वो भी लेकिन उड़के चले जाते हैं ये कितना बड़ा सुख है उनका ऐसे कीड़े मकोड़े कोई भी होता है कोई भी चलता नहीं ये सब उड़ते हैं ये उनका सुख ही तो है ऐसी कह, कहीं कहीं न कहीं मतलब सुख की स्थितियां है समित संपूर्ण जितने भी जीवन होते हैं सुख का अभाव किसी में नहीं होता है तो उसमें अब देख लिया उसने कि अधिकतम न्यूनतम सुख या अधिकतम इसको इस अवस्था में कितना हो सकता है किसी को जेल में भी दिया जाता है तो न्यायधीश इतना तो देखता है ना कि मर नहीं जाएगा वहां इतनी सुविधा को ध्यान तो वो भी रखता है ना दंड भोगते रहे लेकिन मर नहीं जाए इतना ना दुख हो जाए ये अलग बात है कि अन्याय होता है फिर भी लेकिन वो जो देता है वहाँ वो सोच के देता है कि इतना दुख इसको होगा इतना सुख रहेगा फिर भी ईश्वर तो भी ऐसे ही कोई भी जो रचना करता है वो देख करके करता है कि इतना तो कम से कम सुख इसको भी मिल ही जाए एक कीड़ा भी छोटा सा होता है ना बिल्कुल उसको भी सुख होता है टट्टी का जो कीड़ा है उसको भी सुख होता है नहीं तो जिएगा ही नहीं वो इस कारण से यह भी प्राय हुआ कि इस प्राकृतिक पदार्थों में इन प्राकृतिक पदार्थों में जितना सुख हो सकता था ईश्वर ने उतना कर दिया प्रकट तो एक तो ये हुआ इस प्रकार से वो सोम को निचोड़ने वाला सार का निकालने वाला नहीं, प्रकृति से संसार रूप ये रचना कर देता है ये उसका सार है दूसरा है अब इन जीवनों में भी देखिए जितनी भी सारी योनियां हैं, इन योनियों में भी उत्तम, उत्तम उत्तम उत्तम उत्तम बनाया ना एक समान भी तो बनाया जा सकता था प्रकृति का सुख भोगने के लिए एक जैसी योनियां भी सारी हो सकती थी लेकिन ऐसा नहीं करता है उत्तरोत्तर बनाता है बुद्धिपूर्वक ऐसा करता है वो तो इसमें भी एक से एक ऊंचे से ऊंचे बनते हैं और उनके लिए अवस्थाएं दे रखी है एक ही कक्षा में जैसे विद्यार्थी दस होते हैं तो सारे के सारे नहीं पहुंच पाते हैं ना उस स्थिति में तो जो पहुंचता है उसके अंदर वो क्षमता होती है ना तभी तो आगे बढ़ जाता है वो ऐसे वहां भी वो निर्धारण करता है उनमें भी अवकाश रखता है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए संसार में अगर ऐसा नियम नहीं हो कि ऊपर नीचे रहे छोटा छोटा बड़ा, तो संसार नहीं चलेगा क्योंकि स्वभाव से हर किसी को समान सुख लेने की होती है ना इच्छा दो सारे के सारे लूट लेंगे फिर तो अगर उनके ऊपर इस प्रकार का बंधन नहीं हो व्यवस्था अंदर से ये आगे पीछे ये हो जाए तो सारे ही लुट लेंगे जीने नहीं देंगे किसी को फिर तो लेकिन हर कोई नहीं जा सकता है चाहते हुए भी स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता है किसी की बुद्धि इतनी मोटी होती है ये कुछ भी समझ में नहीं आता उसको तो वो उतना सुख नहीं भोग सकता ऐसी जो बहुत अधिक बुद्धिमान होता है मान लो शरीर उसका समर्थ नहीं हुआ तो उतना सुख नहीं भोग पाएगा ना वो उत, अधिक से अधिक सुख भोगने के लिए अधिक से अधिक बुद्धि चाहिए और अधिक से अधिक बल चाहिए सारा का सारा मामला दो पर टिका हुआ है बुद्धि पर और बल के ऊपर संसार में जो जितना अधिक बुद्धिमान और जितना अधिक बलवान होगा उसको उतना सुख होगा और जितना जितना इन दोनों में कमी है उतना उतना दुख रहेगा उसको तो ये स्थितियां भी क्या होती है एक तरह से प्रतिबंधित है खुली छूट नहीं है इसमें आप आज चाहें कि मैं इतना बलवान हो जाऊं कि बस इस पेड़ पेड़ को उखाड़ के फेंक डालूं, तो हो जाएगा क्या ऐसा एक दिन में नहीं हो सकता कुछ भी ये कभी जाके हो भी सकता है अब कम से कम केले का पेड़ तो उखाड़ ही लेंगे जामुन का नहीं उखाड़ सकते पर इतनी शक्ति तो आ जाएगी ना आज नहीं उखाड़ सकते आप तो उसमें है ना व्यवस्था आरंभ से व्यक्ति अगर व्यायाम आदि ठीक ठीक करता जाता है तो इतना उसका बल बढ़ जाता है बहुत अधिक हो जाता है ऐसे ही आज हर चीज समझ में नहीं आती है लेकिन आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए कल को वही विषय आपको सरल लगने लग जाएगा एक दिन में नहीं होता है ये तो ये ऐसा क्यों होता है प्रतिबंधित है अवस्थाएं एक दिन में सब नहीं खुलता है उसने रोक रखा है नियम बना दिए इस तरह से नहीं तो एकदम से लूट लेते हर कोई अब जो जैसे जैसे पुरुषार्थ करता जाएगा वैसे वैसी उस अवस्थाओं को प्राप्त करता जाएगा फिर उसको वैसे वैसे सुख मिलता जाएगा तो ये क्या कर रखा है उसने आगे अंतिम सुख लेने वालों के लिए ऐसी स्थितियां बना दी क्रम बना दिया ये, ये सब भी स्वाभाविक है पर वो चूंकि करता है इसलिए नैमितिक है ऐसी मनुष्य बनाना घोड़ा गधा जो है ये ईश्वर ने सोच के नहीं बनाया सोच के मतलब पहले गधे नहीं हुआ करते थे और एक दिन ईश्वर को मन में आया कि गधा बनाना चाहिए ऐसा नहीं बनाता है उसमें गधा का ज्ञान भी ईश्वर का स्वाभाविक है और गधे की जाति योनि भी स्वाभाविक है सदा बनेगी और वो सदा बनाएगा हाँ पहले उसको नहीं पता था गधे का और अब पता हुआ अब बना दिया ऐसा नहीं है वो होगा वो अलग चीज है लेकिन ये नहीं होगा कि पहले इसका कभी नहीं ज्ञान था ईश्वर को और अब अब हुआ है सोचने विचारने पर ऐसा नहीं है इसका सारा जान स्वाभाविक है लेकिन उस जान को कर्म रूप देना पड़ता है ना गधे की जाति जो है योनी है ये तो ठीक है नित्य है लेकिन उसको है तो अनित्य रचना तो अनित्य है ना वहां तो उसकी बुद्धि लगती है तो ऐसे ही सारी में व्यवस्था किया हुआ है हमारे में से भी क्या होता है धीरे धीरे पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति उत्तम हो जाता है उसको रत्न कहते हैं यही व्यक्ति आज क्या है कि उसको ये भी पता नहीं होता है मैं कैसे खड़ा हूं छोटा बच्चा होता है ना उसको खड़ा होना नहीं आता है बहुत दिनों तक देखेंगे वो पैर के ऊपर चलता रहता है वो तो माँ बाप या जो भी है उसको सहारा देते देते कर देते हैं ना ऐसा अभ्यास करा देते हैं स्वाभाविक नहीं होता है उसको और ये आदमी देखो कहा हिमालय पर चढ़ जाता है जाके चांद पर चला जाता है तो करते करते करते इसमें कितनी स्थितियां उभर के आई तो ये सारे के सारे क्या इनमें भी मतलब उत्तम से उत्तम लोग होते हैं सामान्य लोगों में भी सामान्य योगियों में योनियों में भी उत्तम योनिया बनाता है और उत्तम योनियों में भी उत्तम मनुष्य फिर वो बना देता है ऐसी अवस्थाएं इसमें रख दी बना दी कि उत्तम से उत्तम लोग भी होते हैं ये जो भी लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं मुक्ति में चले जाते हैं ये सर्वोत्तम व्यक्ति है संसार का सार क्या है केवल यही है जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ईश्वर की सृष्टि बनाने की केवल यही सफलता है और कहीं नहीं है आप कितना ही अच्छा काम करें उसमें से कोई नहीं निकलता हो तो आपके काम की प्रशंसा नहीं होगी ना ऐसी ईश्वर की रचना इतनी की है अगर इस रचना से इतना अथाह सुख नहीं हो सकता है अगर तो उसकी रचना व्यर्थ थी लेकिन ऐसी योनि यहां तक मतलब बुद्धि योनि बल शरीर ऐसी उन्होंने संभव कर दी जिससे कि हम अपार सुख को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाला ईश्वर को प्राप्त करने वाला भी जीवात्मा हो जाता है ये क्या है इसका सोम है जीवात्माओं में से ऐसी जीवात्माएं बना दी उसने बना दी का मतलब इस अवस्था दे दी इसको उपलब्ध करा दी कि वो अनंत सुख को भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ये इस अनंत सुख ईश्वर का जो सुख है वो अनंत है ये अलग बात है भोगेगा नहीं अनंत काल तक लेकिन प्रकृति की अपेक्षा उस घुस तो गया ना उसमें यानी उस सीमा में चला गया जहां कोई सीमा नहीं है अब अब ये अलग बात है रह नहीं पाएगा सदा लेकिन वो वस्तु जो है ना वो तो वही रहेगी ना वो जो सुख है ईश्वर का वो तो नित्य ही अनंत ही है ना जो उपलब्धि हो रही है वो अनंत है दो चीजें वहां अनंत काल तक उपलब्ध रहना और अनंत रूप में उपलब्ध होना यह दूसरी चीज है लेकिन वो वस्तु जो है वो तो अनंत ही है वो अबाध ही है हमारी क्षमता नहीं तो हम क्या करें आप तालाब में भी तैर सकते हैं कुएं में भी तैर सकते हैं और समुद्र में भी तैर सकते हैं ना तो समुद्र कैसा है तालाब की तरह तो नहीं है ना वो तो अनंत ही है ना तैरने की अपेक्षा से हमारे लिए समुद्र अनंत है पूरे समुद्र को हम नहीं तैर पाएंगे तो नहीं तैर पाएंगे और तो इससे समुद्र की महत्ता कम नहीं होगी ना वो तो वैसे ही रहेगा तालाब में हम पूरा पूरा पार कर जाते हैं पर समुद्र को तो नहीं पार करेंगे ना तो तालाब की अपेक्षा जो समुद्र का स्वरूप हुआ वो तो अनंत हुआ ऐसी वो जो सुख होता है वो अनंत होता है वो नित्य होता है प्रकृति वाला शांत होता है ये अनित्य होता है तो उस अनंत को हम पार कर जाते हैं जैसे अब आप मान लो रेल में जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं तो अब आप क्या है ना जो वातानुकूल आपके पास साधारण श्रेणी का टिकट है तो वातानुकूल वाले में घुस नहीं सकते ना आप लेकिन ऐसा कभी आपको मान लो अवसर मिल जाए कि उसके में काम करने वाला टीटी -टी है या स्टेशन मास्टर है ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए आपको और वो बैठा लेता है उसमें आपकी तो क्षमता नहीं थी कि उसमें घुस सकते थे लेकिन वो आपका परिचित मिल गया और उसने आपको बैठा करके कुछ दूर तक यात्रा करा दी तो वो चीज़ आपने देख ली ना अनुभव तो कहेंगे मैंने देखा है पात क्या होता है यद्य आप उसके अधिकारी नहीं थे लेकिन ये तो नहीं कि इन मैंने देखा ही नहीं है फाइव स्टार में आप नहीं जा सकते ऐसे अपने पैसे से लेकिन मान लो किसी मित्र के कारण पहुंच गए तो आप दूसरे को कह सकते हैं ना कि यार मैंने देख रखा है ऐसा ही होता है तो वो क्या है आपकी सामर्थ की नहीं है लेकिन उसकी जो अपनी सामर्थी वो तो आपको उपलब्ध हो गया तो ऐसे ही इसका ईश्वर का भी सुख होता है अनंत सुख जो होता है वो जीवात्मा की अपनी क्षमता नहीं है कि सदा इसको रखे प्राप्त करके लेकिन प्राप्त हो जाता है करें? अब ईश्वर क्या करे अब नहीं हम ले सकते तो वो क्या करेगा उसकी जहां तक पहुंचाना ही तो था ना उसने पहुंचा दिया हम नहीं पहुंच पाते हैं या पहुंच के भी हम गिर जाते हैं तो हम क्या करें वो हमारा दोष है इस तरह से वो क्या है वो सोम का निचोड़ने वाला है बनाने वाले उत्तम से उत्तम स्थितियां हमको प्राप्त कराने वाला है वो फिर सतपति सतपति का मतलब होता है सज, सज्जन पुरुषों का रक्षक वैसे जितने सज्जन पुरुष संसार में होते हैं उनके जितने विरोधी होते हैं और किसी के नहीं होते आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे ना वैसे वैसे विरोधियों की संख्या बढ़ती जाएगी अपने घर में बैठे हुए हैं तो इतने शत्रु नहीं होंगे आपके वो एकाध पड़ोसी होगा ना ज्यादा नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे आप गली में निकलो समाज में निकलो ये कुत्ता होता है ना अपने क्षेत्र में बैठा रहता है कोई कुछ नहीं करता है इसको लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकला सड़क पर अब देखो इसकी क्या ही दुर्दशा होगी उसके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं है? मित्र बढ़ते हैं लेकिन शत्रु भी तो बढ़ते हैं ना कुत्ते के नहीं मिलते हैं पर मनुष्य के तो हो जाते हैं पर फिर भी जो नई उस स्तर में आप काम करेंगे ना कहने का अभिप्राय है कि विरोध की, की स्थितिया उतनी अधिक होती है आप जैसे एक ये वाला वस्त्र पहनते हैं रंगीन वाला और एक सफेद वाला पहनते हैं अब देखिये सावधानी किसमें अधिक अपेक्षा होती है सफेद में अगर एक भी लग गया ना तो वो दिखता रहेगा गंदा हो गया गंदा हो गया इसमें चल जाता है होता है ना तो यहाँ सावधानी की अपेक्षा अधिक रहती है तो ऐसे ही जीवन जिसका जितना अधिक उत्कृष्ट होता जाता है आदर्श होता जाता है उसके सामने उतनी अधिक प्रयत्न की अपेक्षाएं रहती है थोड़ा सा भी ढील करेगा तो पतन की संभावना उसकी बहुत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आदर्श लोग होते हैं उत्तम लोग होते हैं वो कैसे जीवित रहेंगे अगर उनको इतनी सामर्थ्य नहीं हो उनके पास तो वो नहीं आदर्श का पालन कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति संसार जो लोक होता है आदर्शों का विरोधी होता है अकेला व्यक्ति अगर आत्मबल नहीं हो ना तो आदर्श का पालन नहीं कर सकता है एक भी आदर्श नहीं मिलेगा आदर्शवादी जो जिसमें आत्मबल नहीं हो और आदर्श का पालन करता वो नहीं मिलेगा वो तो अर्थापति ये हुआ कि जो आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं उत्तम से उत्तम स्तर वाले होते हैं उनका क्या होता है रक्षक आत्मबल होता है और आत्मबल मतलब ईश्वर का बल ईश्वर के बल से ही हम आदर्शों की रक्षा कर सकते हैं उसकी बिना नहीं कर सकते तो समाज में लोक में मर्यादा की जो स्थापना हुई उत्तम आदर्शों की जो स्थापना होती है वो क्या होता है ईश्वर के बल पर धार्मिक व्यक्ति ही आध्यात्मिक व्यक्ति या आदर्शवान व्यक्ति ही कोई मर्यादा स्थापित कर पाता है लोक के आश्रय से कोई काम नहीं करता है वो कभी। लोकस्तदनु वर्तते बर्तते यद श्रेष्ठा लोकस तदनु जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता हैं लोग तो उसका अनुगमन करता है केवल लोग आदर्श की स्थापना नहीं करता है कभी इस कारण से जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं उनकी रक्षा क्या है ईश्वरी करते हैं अगर वो उसमें इतना ज्ञान नहीं दे इतना बल नहीं दे इतना आत्मबल नहीं दे तो वो व्यक्ति टिकी नहीं सकता है इस कारण से जो श्रेष्ठ होते हैं महापुरुष होते हैं महात्मा होते हैं इन सबका बल क्या है ईश्वर है इसीलिए कहा कि सतपति के यानी जो सत्यवादी हैं, सत्यमानी हैं न्यायकारी हैं पक्षपात रहित या जो भी आदर्श पुरुष हैं, वो क्या होते हैं आपके ही बल से आपके आश्रय से ही संसार में वो टिक पाते हैं इसलिए ईश्वर ही उनका रक्षक रक्षक है ऐसे ही राजा राजा का मतलब होता है ऐश्वर्यवान तो सारा का सारा संसार कहिए ज्ञान कहिए बल कहिए सब कुछ ईश्वर के ही अधीन है ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ हमको मिलता है अगर वो ना दे स्थितियाँ हमें तो कुछ नहीं मिल पाएगा इसलिए संपूर्ण संपत्ति क्या है ईश्वर के अधिकार में है अधिकार में होने से क्या है वो राजा है और वृत्रहा वृत्रहा का मतलब मेघ को बनाने वाला या अविद्या को अज्ञान को नष्ट करने वाला इसमें इसलिए हो जाता है कि जो चीज उसने बनाई है उसको नित्य नहीं बनाई, उसको वो छोड़ दिया। छोड़ने के कारण वो एक बार डाल दिया उसमें दोबारे नहीं डालेंगे तो क्या होगा बुझेगा ना तो आप उसको जला करके रख सकते हैं लेकिन नहीं रख रहे हैं। तो कारण कौन माना जाएगा आप।, आप ही माने जाएंगे ना कि नहीं बुझाया उसने बुझा दिया है यानी आपने पहले से कर दिया कि इतने काल तक इसको जलते रहना है इसके बाद नहीं जलेगा संकल्प आपका है ना नहीं तो आप चाहते तेल डालते रहते वो जलता रहता पर आपने तेल डालना बुद्धि से बंद कर दिया इतने काल के बाद नहीं डालेंगे तो आपने मान लिया ना कि बुझ जाइए तो ऐसे ही इन पदार्थों की जो रचना की है उसने पूरी सृष्टि की ये किसी भी पदार्थ की वो ऐसी की कि इतने काल तक ये चलेगा उसके बाद नष्ट हो जाए तो बादल भी अभी होते हैं सोच के बनाया ये अभी वर्षा का काल है इतने काल तक ये बनेंगे सालों पर यदि बनने लग जाए तो क्या होगा फिर ये चीजें नहीं ऐसी रह पाएगी समुद्र बन जाएगा फिर तो इतने काल तक ही ये बादल रहेंगे बाद में फिर वो बंद हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे ये बनना ही बंद हो जाएगा तो इसलिए इनका मारक भी वही हो गया रचयिता भी यही है और संघर्ता भी वही है सृष्टि में भी यही नियम लागू होगा सभी पदार्थों में पृथ्वी सूर्य आदि पदार्थ को एक बार बना दिया लेकिन ये अपने कालक्रम से धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे इसलिए प्रय प्रेकर, पर्ता भी वही हो जाता है ऐसी इसमें लेने की एक और बात है अविद्या अविद्या को आप केवल ईश्वर के ही सामर्थ्य से नष्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे आप अंदर ध्यान लगाने उपासना में बैठे हैं कितना ही बल लगा लो आपकी जो समस्या है ना अज्ञान है वो नहीं हटती है उसके लिए अगर आप पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे अब उसमें आपको नया ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान से फिर वो हटेगा ऐसे नहीं हटता है इस कारण से जो आंतरिक होते हैं क्लेश होते हैं दोष होते हैं इनको हटाने के लिए तो अनिवार्य रूप से ईश्वर कारण होता है इसके बिना हट नहीं सकता है ये इसीलिए फिर कहा तुम भद्रोशी मने कल्याण करने वाले हो कल्याण करना ही ईश्वर का स्वभाव है यानी सुख देना ही होता है और क्रतु श्रेष्ठ यज्ञों के या श्रेष्ठ कर्मों के जगत आदि के निर्माण करता आप ही हो इस प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना हुई